परमार्श प्रसंग 160 सौ पातंजल दर्शन में अविद्या की परिभाषा इस तरह की है अनित्य में संसार में नित्यत्व बोध अपवित्र शरीरादि में पावित्र बोध दुख में दुख में विषय भोगादि में सुख बुद्धि अनात्म वस्तु में आत्म बोध अर्थात स्त्री पुत्रादि जो कोई भी अपने नहीं है उनमें आत्मीयता की धारणा अविद्या अनादि है अर्थात कब से प्रारंभ हुई है यह निर्णय नहीं किया जा सकता और संसार कार्य संस्कृति के हिसाब से उनकी निवृत्ति भी नहीं प्रलय में भी वह बीज रूप से रहती है. और के समय पुनः आविर्भूत होती है जब तक ज्ञान लाभ न हो मनुष्य बार बार जन्म मृत्यु के अधीन होकर अपने भाव और कर्मों के अनुसार मनुष्य या पशु पक्षी आदि योनियों में नाना दुख भोग करता है। है? है। फिर क्या मुक्ति की चेष्टा करना व्यर्थ नहीं, क्योंकि अविद्या के लिए शांत अर्थात जब यंत्रणा विवेक वैराग्य का उदय होता है और जीव भगवान का शरणागत होता है तब उनकी कृपा से ज्ञान लाभ होने पर अविद्या समूल नष्ट हो जाती है इसलिए परम कारुणिक भगवान ने गीता में बारंबार कहा इस अनित्य दुख में संसार में आकर एकमात्र मेरा ही भजन कर मेरी शरण में आ मैं समस्त पापों से तुझे मुक्त कर दूंगा इस जन्म मृत्यु रूप संसार सागर से तुझे पार करके आनंद धाम में ले चलूंगा एक सौ बासठ आजकल तो यही स्थिति है कि ला भैया बैठ उड़ावे हम तो हिल भी नहीं सके कोई भी कुछ खटपट नहीं करना चाहता चालाकी से ही धोखा देकर सब अपना काम बनाना चाहते हैं विशेषतः आध्यात्मिक विषयों में वे चाहते हैं इतनी चेष्टा करना हमें तो पुराता नहीं तुम ही सब कर दो तो हो कुछ दिन या कुछ महीने एक आध घंटा आंख मूंद कर बैठा देखा और शिकायत करने लगे मेरा तो कुछ भी नहीं होता मन को ही स्थिर नहीं कर पाता कुछ भी उन्नति नहीं मालूम पड़ती इत्यादि स्वामी विवेकानंद जी कहते थे क्यों भगवान शाक सब्जी ही है ना झट पैसा फेंका और खरीद लिया शीघ्र फल प्राप्त की ओर इतनी नज़र क्यों काम किए चलो समय पर आप ही फल प्राप्ति होगी संसारी आदमी के लिए काम करने पर वह मजूरी देता है और भगवान के लिए काम करने पर क्या वे नहीं देंगे विश्वास निष्ठा अनुराग चाहिए धैर्य अध्यवसाय चाहिए बीज बोते बोते ही क्या पौधा बनकर फलने लगता है उसके पीछे कितना काम करना पड़ता है लगे रहना पड़ता है तब कहीं समय आने पर फसल मिलती है